शास्त्रतम सुक्तम भावार्थ सूर्य भाग्यवान एवं ऐश्वर्यवान है वह सबके निरीक्षक हैं सब मनुष्यों के साथ समान तरीके से व्यवहार करने वाले हैं मित्रा वरुण की यह आंख जैसे हैं इस सूर्य देव के उदय होते ही अंधकार सिमट जाता है भावार्थ यह सूर्य देव सभी लोगों को सत्कर्म में प्रेरित करते हैं सूर्योदय होते ही ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना यज्ञ याग आदि अनेक प्रकार के सत्कर्म आरंभ हो जाते हैं अन्य विद्या अध्ययन आदि कार्य भी सूर्योदय से ही आरंभ हो जाते हैं इसलिए सूर्य सतकर्म का सूचक एक महान ध्वज है सूर्य अपनी किरणों द्वारा जीवन को पृथ्वी पर भेजते हैं इसलिए यह जीवन निधि है वह कालचक्र के प्रवर्तक हैं भावार्थ सूर्योदय से पहले उषा काल में उपासक वैदिक स्तोत्रों का गान करते हैं उसके पश्चात सूर्य उदय होता है उदय के समय का सूर्य सविता कहलाता है यह सविता देव सबको आनंदित करता है इसका स्थान सब मनुष्यों के लिए समान है यह किसी का पक्षपात नहीं करता भावार्थ यह सूर्य देव द्युलोक का अलंकार है यह दूर रहकर भी सबको जीवन प्रदान करता है सूर्य से प्रेरित होकर लोग अपने प्राप्तत्व्य अर्थों को प्राप्त करके उनसे सत्कर्म करते हैं भावार्थ द्युलोक में देवों ने इस सूर्य के लिए मार्ग बनाया उन्हीं मार्ग पर यह सूर्य अनंत काल से चला आ रहा है इस सूर्य देव के उदय होने पर मित्र तथा वरुण की स्तुति की जाती है भावार्थ मित्र वरुण तथा अर्यमा ये तीनों देव हमारे पुत्र पोतरो के लिए उत्तम धन दें हमारे जाने के सब मार्ग सुगम हों और ये अपने कल्याणकारी साधनों से सदैव हमारी रक्षा करते रहें चतुः षष्ठितम सुक्तम भावार्थ ये मित्र एवं वरुण अंतरिक्ष तथा पृथ्वी पर रहते हैं तथा तीनों लोकों को व्याप्तते हैं ये दोनों देव जल को रूपवान बनाते हैं इन्हीं देवों के कारण जल नेत्रों के कारण दिखाई देता है जल पहले गैयस आत्मा वायु रूप था मित्र एवं वरुण ये दोनों वायु हैं वे अग्नि के सामने मिलते हैं तथा जल को प्रकट करते हैं भावार्थ राजा ऋत अर्थात सत्य का रक्षक हो वह शुभ कार्यों का संरक्षक हो वह नदियों का पालक हो नदियों के जल का संरक्षण करे तथा उस जल का उपयोग वह प्रजा की समृद्धि के लिए करे वह राजा क्षत्रिय अर्थात प्रजाओं की दुख से रक्षा करने वाला हो भावार्थ मित्र वरुण तथा आर्यमा ये तीनों देव हमें उत्तम साधनों से अथवा मार्गों से सुख के स्थान में पहुंचाएं देवों की कृपा से हम सुरक्षित होकर एक साथ रहें तथा समृद्ध हों भावार्थ हे मित्र एवं वरुण जो मनुष्य आपके गमन साधनों को मन लगाकर परिष्कृत करता है उस मनुष्य की धारणा शक्ति श्रेष्ठ होती है ऐसे मनुष्य को देवगण हर प्रकार से समृद्ध बनाते हैं भावार्थ मित्र वरुण तथा वायु के लिए मैंने यह आनंद वर्धक स्तोत्र बनाए हैं ये सब देव हमारी बुद्धियों एवं कार्यों का संरक्षण करें तथा हमारी प्रज्ञा जागृत हो पंचशष्टतम सूक्तम भावार्थ सूर्य के उदय होने पर पवित्र वन वाले मित्र और देव की मैं इन स्तोत्रों से स्तुति करता हूं इन देवों के अक्षय तथा श्रेष्ठ बल की सहायता से मनुष्य सबको जीतने वाला होता है भावार्थ मित्र एवं वरुण ये दोनों देव इतर देवों में सबसे अधिक बल वाले हैं वे दोनों ही श्रेष्ठ हैं वे दोनों हमारी प्रजाओं को बढ़ाते हैं आपकी कृपा हम पर हो तो द्यु एवं पृथ्वी लोक दिन रात हमें समृद्ध करते रहें भावार्थ ये दोनों मित्र तथा वरुण अनेक प्रकार के पाशों से शत्रुओं को बांधने वाले हैं पुल जिस प्रकार लोगों को असत्य के पार पहुंचाता है उसी प्रकार ये देव लोगों को असत्य के पार पहुंचाते हैं हे मित्र एवं वरुण हम आपके सत्य मार्ग पर चलकर दुखों से पार हो जाएं भावार्थ हे मित्र एवं वरुण तुम हम पर प्रसन्न होकर अन्नो तथा जलों से हमारी गोचर भूमि को श्रेष्ठ बनाओ और अमृत के समान मृदु तथा रमणीय जल लोगों को दो भावार्थ मित्र वरुण तथा वायु के लिए मैंने एक आनंद वर्धक स्तोत्र बनाए हैं यह सब देव हमारी बुद्धियों और कार्यों का संरक्षण करें तथा हमारी प्रज्ञा जागृत हो षटशष्टितम सुक्तम भावार्त मित्र तथा वरुण का स्तोत्र बल बढ़ाने वाला और अन्न देने वाला है वह अन्न हमें मिले उस अन्न से शक्तिशाली होकर हम इन देवों की स्तुति में स्तोत्र बनाएं भावारथ उत्तम बलों को धारण करके उन बलों की रक्षा करनी चाहिए इस तरह विशेष महत्व प्राप्त करना चाहिए अपना बल बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए भावारथ शरीरों घरों नगरों और राष्ट्र का संरक्षण करना चाहिए हे मित्र एवं वरुण तुम दोनों हम सब देवताओं की इच्छाओं को सफल करो भावारथ आज सूर्य के उदय होने पर जो धन हम चाहते हैं उस धन को हमें मित्र आर्यमा सविता तथा भग देव प्रदान करें भावार्थ हमारा निवास स्थान अत्यंत सुरक्षित हो वीरों के आने से हम भी सुरक्षित हों हमारे राष्ट्र में वीर आए तथा वे हमारी रक्षा करें भावार्थ राष्ट्र के वीर ऐसे व्रत के प्रवर्तक हों जो किसी शत्रु के द्वारा दबाया नहीं जा सकता यही बड़े धन के अधिपति हैं जिन वीरों के कार्य शत्रु से नहीं मिटाए जाते वही वीर बड़े ऐश्वर्य के स्वामी होते हैं परंतु जिनके कार्य उनके शत्रु नष्ट कर सकते हैं उन्हें इस जगत में ऐश्वर्य प्राप्त होना असंभव है भावार्थ सूर्य के उदय होने पर मनुष्य सब देवों की स्तुति का गान करेंगे भावार्थ मनुष्य के पास स्वर्ण आदि ऐश्वर्य भरसक होने पर भी उसकी बुद्धि हिंसा रहित हो धनवान होने पर भी बुद्धि उत्तम बनी रहे अपने धन पर घमंड करता हुआ वह हिंसा में क्रूर कार्य न करे बल्कि वह बुद्धि यज्ञ आदि श्रेष्ठ कार्य करने वाली ही बने भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि वे सदैव ज्ञानी विद्वानों के साथ रहें श्रेष्ठ वीरों के काव्य गाएं तथा खान-पान प्राप्त करने के कार्य करें भावार्थ जिन वीरों में शत्रुओं को पराजित करने का सामर्थ्य होता है वे अपने सामर्थ्य से सब युद्ध चौकियों पर अपना ही नियंत्रण रखते हैं उन चौकियों को शत्रुओं के हाथ में नहीं जाने देते ऐसे वीर सूर्य की भांति तेजस्वी अग्नि ज्वाला की भांति जिह्वा वाले उत्तम वक्ता तथा सत्य का संवर्धन करने वाले हूं भावार्थ वीर अपने भीतर ऐसा छात्र सामर्थ्य बढ़ाएं जिसे शत्रु प्राप्त न कर सके वीर समय अनुसार ऋतु अनुसार व्रतों का पालन करें भावार्थ सूर्य के उदय होने पर हम धन प्राप्त के लिए देवों की प्रार्थना तो करें परंतु सत्य पथ के प्रदर्शक वीर जिसको धारण करते हैं उस धन को ही हम चाहें भावार्थ सत्यनिष्ठ सत्य के लिए जीवन देने वाले सत्य को बढ़ाने वाले असत्य से द्वेष करने वाले तथा शरीर से विशाल हों उनके द्वारा सुरक्षित घर में हम रहें तथा उनके द्वारा सुरक्षित धन हमें मिले हम भी ज्ञानी एवं नेता बनें भावार्थ जो लोक के पास उदय होने वाले सूर्य का शरीर बड़ा ही दर्शनीय दिखाई देता है यह सूर्य पूरे विश्व को देखने में समर्थ है इस सूर्य को उसकी किरणें गति में बनाती हैं भावार्थ सूर्य अपनी किरणों से पूर्ण चराचर जगत को प्राण देने के कारण संपूर्ण जगत का स्वामी है यह अपनी किरणों द्वारा सबको जीवन देकर सबका कल्याण करता है सात रंग की किरणें मानो इस सूर्य के रथ की सात घोड़ियां हैं भावार्थ 100 वर्ष तक जिए तथा 100 वर्ष तक हमारी आंख आदि इंद्रियां कार्य करने में समर्थ रहें यह सूर्य इंद्रियों का हित करने वाला है सूर्य प्रकाश से सब इंद्रियां उत्तम स्थिति में रहती हैं इस प्रकार पृथ्वी जल वनस्पति प्राणी वायु आदि भी सूर्य के कारण उत्तम स्थिति में रहते हैं इसलिए सूर्य को देवहित कहते हैं भावार्थ मित्र तथा वरुण देव किसी से न दबने वाले एवं तेजस्वी हैं ऐसे ही हमारे वीर भी किसी से न दबने वाले और तेजस्वी हों भावार्थ वीर द्रोह न करने वाले हों सत्य को बढ़ाने वाले हों तथा शत्रु को नाश करने वाले हों भावार्थ मित्र तथा वरुण सत्य को बढ़ाने वाले और नेता हैं उसी प्रकार सन्मार्ग से चलते हुए वीर सत्य का पालन करें तथा लोगों को सन्मार्ग से ले जाएं